तो गुण लक्षण प्रकरण में बुद्धि नाम के गुण पर चर्चा चल रही है बुद्धि का पहले लक्षण बताया फिर उसके पर्यावाचक शब्द को ज्ञान इस शब्द से कहा गया उसके अवान्तर दो भेद बताए गए स्मृति अनुभव स्मृति का लक्षण बताया गया संस्कार मात्र मात्रजन्यम ज्ञानम स्मृति अनुभव स्मृति भिन्न ज्ञान को कहते हैं उसके अवांतर दो भेद बताए गए यथार्थ अयथार्थ फिर यथार्थ अनुभव का लक्षण बताया गया तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ अयथार्थ अनुभव का लक्षण बताया गया तदभावती तद प्रकारको अनुभवो अयथार्थ तदवती और तदभावती में सप्तमी विभक्ति विशेष्यर्थ में है इसलिए उसका परिष्कृत लक्षण हुआ यथार्थ अनुभव का तदव विशेष्यक और तत्प्रकार कहो या तद विशेषणक अनुभव यथार्थ अनुभव ऐसे तद अभाव विशेषक तत्प्रकारक अनुभव अयथार्थानुभव अनुभव तत्प्रकारक में प्रकार शब्द का अर्थ है विशेषण प्रकार शब्द विशेषण का पर्याय है फिर यथार्थ अनुभव के चार भेद बताए गए प्रत्यक्ष अनुमिति, उपमिति शाब्द भेद से यथार्थ अनुभव चार प्रकार का इसमें प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण के लिए भी ज्ञान के लिए भी और प्रमेय के लिए भी प्रयुक्त होता है चक्षुरादि इंद्रियों को कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण घटादि विषयों को कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रमेय और उनका जो चक्षुरादि इंद्रिय के साथ संबंध होने पर ज्ञान हुआ अनुभव हुआ उसे कहा गया प्रत्यक्ष प्रमा प्रत्यक्ष अनुभव इसके अवांतर दो भेद हैं प्रत्यक्ष अनुभव के भी अवान्तर दो भेद हो जाएंगे ना अनुभव मात्र दो प्रकार का है यथार्थ यथार्थ तो, तो यथार्थ अनुभव होगा प्रमाण जन्य ज्ञान यथार्थ अनुभव का लक्षण यदि प्रत्यक्ष अनुभव में घटेगा तो उसे यथार्थ अनुभव कहा जाएगा और यथार्थ अनुभव का लक्षण क्या है यानी प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का यथार्थ अनुभव और यथार्थ अनुभवात्मक यथार्थ अनुभव का लक्षण उसमें घटेगा तो यथार्थ कहा जाएगा यथार्थ अनुभव का लक्षण है तत् तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ घटोयम ये ज्ञान चक्षु इंद्रिय का घट के साथ संबंध हुआ और घटाकार ज्ञान उत्पन्न हुआ घट विषय को ये हुआ प्रत्यक्ष अनुभव तो ये इसमें तत्शब्द से किसका ग्रहण किया जाएगा यथार्थ अनुभव का लक्षण घटाते समय तत्शब्द से ग्रहण किया जाएगा घटत्व को और तदवत शब्द से घट को घटत्व घटत्वान घट इसलिए तद्वत तो हो गया घट और वह है विशेष्य जिस ज्ञान में घटोयम इस ज्ञान में ये विशिष्ट ज्ञान है ना तो विशिष्ट ज्ञान के विषय कितने होते हैं तीन विशेष्य विशेषण और दोनों का संबंध तो यहाँ घट भी विषय बनेगा घटोयम इस ज्ञान का और घटत्व भी विषय बनेगा और घटत्व तथा घट इनका आपस में जो संबंध है वो भी विषय बनेगा तीन विषय बनेंगे न तो घट को कहा घट गट भी घटोयम इस ज्ञान का विषय हुआ घटत्व भी घटोयम इस ज्ञान का विषय हुआ और घटोयम इस ज्ञान का विषय घटत्व तो और घट इन दोनों का आपस में जो संबंध है वो भी बना लेकिन इन तीनों में एक जैसी ही विषय विषय में रहने वाला एक धर्म होता है विषयता जैसे मनुष्य में रहने वाले धर्म को कहा जाता है मनुष्यता साधु में रहने वाला धर्म साधुता फिर विषय में रहने वाले धर्म को कहा जाएगा विषयता तो घटोयम इस ज्ञान के तीन विषय हैं तीनों में घटोयम इस ज्ञान का ये तीनों विषय होने से एक धर्म रहेगा विषयता घट में भी विषयता है घटोयम इस ज्ञान की घटत्व में भी है और घटत तथा तो घट का जो आपस में संसर्ग है संबंध है उसमें भी वो भी विषय होने से विषयता धर्म रहेगा तीनों में रहेगा न विषयता धर्म तो तीनों में रहने वाली विषयता एक जैसी नहीं है इन तीनों में रहने वाली विशेषता का अलग अलग रूप है घट में घटोयम इस ज्ञान की जो विषयता रहेगी उसे कहा जाएगा विशेष्यता रूप विषयता घट ये तीनों तीन रूप से विषय बन रहा है ना। घटोयम इस ज्ञान का विषय घट बना विशेष्य के रूप में घटतत्व तो बना विशेषण के रूप में कहो या प्रकार के रूप में कहो और आपस में दोनों का जो संसर्ग है संबंध है वह संसर्ग के रूप से विषय बना तो विषय अलग अलग तीन शब्दों से कहे जा रहे हैं विशेष्य संसर्ग और प्रकार कहो या विशेष्य कहो ये तीन नाम हो गए अलग अलग तीन विषय के लिए एक ही ज्ञान के विषय हैं तीन घटोयम यह एक ज्ञान है और इस ज्ञान के विषय हैं घट घटत्व और दोनों का जो संबंध दोनों का क्या संबंध बनेगा घटत्व का घट के साथ क्या संबंध बनेगा घटतत्व जाति हैं घट जाति मान है तो क्या संबंध बनेगा जाति जाति मान का जो संबंध होता है उसका एक विशेष नाम है गुण गुणी जाति मान, क्रिया क्रियामान हाँ फिर उसे समवाय संबंध कहा जाएगा घटत्व का घट के साथ जो संबंध है उसे क्या कहा जाएगा समवाय समवाय कहेंगे ना तो ये तीन विषय बने तीन कौन कौन घट उसका क्या नाम रहेगा विशेष्य रूप विषय विशे कहा जाएगा उसे घटोयम इस ज्ञान का रूप विषय विशे कौन है घट गट। घटोयम इस ज्ञान का विशेषण रूप विषय विशे कौन है घटत्व घटोयम इस ज्ञान का प्रकार रूप विषय कौन है घटत्व ही क्योंकि प्रकार और विशेषण पर्याय है कभी कहेंगे घटोयम इस ज्ञान का विषय प्रकार रूप विषय कौन है या विशेषण रूप विषय विशे कौन है तो एक ही वस्तु वो हो जाएगा घटत्व और घटोयम इस ज्ञान का संसर्ग रूप विषय कौन है तो समय संबंध वो जो संसर्ग तो सामान्य संबंध है सभी संबंध मात्र के लिए आता है लेकिन सब पदार्थों का तो एक ही संबंध नहीं होता ना अलग अलग पदार्थों का आपस में अलग अलग संबंध बनता है तो घटोयम इस ज्ञान में विषयभूत जो संसर्ग वो कौन है संसर्ग रूप विषय कौन है कहो या विषयभूत संसर्ग कौन है कहो इसका उत्तर एक हो ही होगा वो समवाय संबंध वो घटत्व को भी बोलने की जरूरत नहीं घट को भी बोल संसर्ग कौन, संसर्ग रूप विषय कौन है तो समवाय संबंध समवाय ये संसर्ग रूप विषय विषय है घटत्व ये प्रकार रूप विषय है और विशेष रूप विषय विशे हैं घट तो तीनों में विषयता आएगी घटोयम इस ज्ञान की घट में भी विषयता घट भी विषय होने से समुवाय में भी विषयता आएगी विषय होने से वो और घटोयम इस ज्ञान का विषय घटतत्व तो होने से उसमें भी विषयता आएगी तो घटोयम इस ज्ञान की विषयता तो तीनों में है लेकिन तीनों विषयता को अलग अलग शब्दों से कहना होगा तो घट में रहने वाली घटोयम इस ज्ञान की विषयता को कहा जाएगा विशेष्यताख्य विषयता विषयता विशेष्यता घट में दो धर्म रहेंगे ना विशेष्यता विषयता घटोएम इस ज्ञान का विशेष होने से विशेषता भी रहेगी और विषय होने से विषयता भी रहेगी समवाय संबंध घटोएम इस ज्ञान का विषय होने से उसमें विषयता भी रह रही है और संसर्ग संसर्ग होने से संसर्गता भी रहेगी और घटत्व में घटो एम इस ज्ञान का विषय होने से विषयता भी रहेगी और विशेषण होने से विशेषता भी विशेषणता भी रहेगी तो ये विषयता तो सामान्य धर्म है आप देखोगे तीनों में विषयता विषयता है लेकिन विशेष्यता संसर्गता विशेषणता ये तीनों में नहीं है एक एक में है जो एक एक में रहने वाला धर्म होगा वो विशेष माना जाता है उसे विशेष कहते हैं ना धर्म विशेष कहा जाएगा उसे और तीनों में रहेगा वो सामान्य धर्म होगा सब में रहने वाला सामान्य और एक एक में रहने वाला विशेष तो ये विशेष्यता संसर्गता और प्रकारता कहो या विशेषणता कहो ये एक एक में रहने वाले धर्म होने से इनको कहा जाएगा विशेष्य क्या विशेष धर्म विशेष धर्म और विषयता को कहा जाएगा तीनों में रहने के कारण सामान्य धर्म अब वो जो सामान्य धर्म विषयता है वह जिस विशेष विशेष धर्म के साथ रह रही है उसे उस नाम से कहा जाएगा घट में रहने वाली घटोएम इस ज्ञान की विषयता रहती है विशेष्यता के साथ उसमें रहने वाला एक विशेष धर्म है विशेष्यता इसलिए घट में घटोयम इस ज्ञान की विषयता का नाम होगा विशेषताख्य विषयता आख्य कहते हैं आख्या नाम विशेष्यता है नाम जिसका उसे कहा जाएगा विशेषताख्य विषयता विशेषताख्य विषयता यानी विशेषता नाम वाली विषयता आख्या शब्द है एक उसका नाम आ, नाम के लिए आख्या शब्द आता है वैसे आपकी आख्या क्या है का मतलब आपका नाम क्या है नाम संज्ञा आख्या ये पर्यावाचक शब्द है अभिधान वाचक शब्द तो हाँ धनाख्य आख्याने धन का वाचक शब्द धनाख्य शब्द यानी स्वी धनाख्यातिधनाख्याम हाँ। तो अज्ञाति धनाख्या का मतलब ज्ञाति और धन का वाचक सो शब्द न हो अज्ञाति धनाख्या ऐसा निकालना होता है पदच्छेद स्वम अज्ञाति धनाख्याम ज्ञाति धनाख्या का तो अर्थ निकलेगा ज्ञाति और धन का वाचक और अज्ञाति धनाख्यान का अर्थ निकलेगा ज्ञाति और धन का वाचक न होने पर सो शब्द को सर्वाधिगहण का माना जाएगा ऐसा अर्थ निकलता है। ऐसे यहाँ पर विशेष्यता आख्या है जिस विषयता की उस विषयता को कहा जाएगा विशेष्यताख्य विषयता वो विशेषताख्य विषयता इन तीन में से केवल एक में रहेगी वो घट में विषयता तो तीनों में है लेकिन विशेषताख्य विषयता वो केवल एक में है वो एक कौन है घट विशेष और संसर्गताख्य विषयता किस में रहेगी समुवाय में ही संसर्ग संसर्गताख्य विषयता केवल समवाय में रहेगी घटोयम इस ज्ञान की संसर्गताख्य विषयता और विषय हो जाएगा और संसर्ग रूप विषय हो जाएगा समवाय और उसमें रहने वाली संसर्गताख्य विषयता होगी समु में संसर्गताख्य विषयता रहेगी और आपका एक है घटत्व ये भी विषय है उसमें भी विषयता है उसमें प्रकार प्रकार प्रकारताख्य कहो या विशेषण विशेषताख्य विषयता कहो रहेगी ये होगा ना तो घटो यम इस ज्ञान को कहा जाता है घट विशेषताक और घटत्व प्रकारक ज्ञान घट विशेषक घट प्रकारक ज्ञान कहो घट विशेषक घटत्व तो प्रकारक ज्ञान वो होने से यथार्थ ज्ञान होगा घट को देखा और घट का चक्षु इंद्रिय से संसर्ग हुआ वो कौन सा संसर्ग होगा घट और चक्षु इंद्रिय का आपस में संबंध चक्षु इंद्रिय का घट के साथ क्या संबंध होगा अनित्य कोई संबंध है तो चक्षु सन्निकर्ष तो संबंध सामान्यों को कहा जाता है संसर्ग विशेष क्या हुआ हम्म ये बताया था कि द्रव्य द्रव्य का आपस में संयोग संबंध होता ये बताया था ना द्रव्य द्रव्यों रेव संयोग ये नहीं सुना तो चक्षु द्रव्य है कि नहीं कौन सा द्रव्य है चक्षु इंद्रिय कौन सा द्रव्य है हा? क्या तैयार कर रहे हैं हाँ तेज के कितने भेद हैं तेज क... तीन तो अनित्य के तीन में से कौन से कौन से हैं तीन शरीर इंद्रिय विषय भेद से अनित्य तेज तीन प्रकार का है तो उसमें इंद्रिय रूप तेज कौन है तो इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षुहू कृष्ण ताराग्रवर्ती ऐसा लिखा है ना उसमें मूल में तो ये जो है चक्षु चक्षु इंद्रिय ये तेज रूप द्रव्य हैं और अनित्य तेज रूप द्रव्य है और शरीर रूप तेज कौन सा है तो आदित्य लोके प्रसिद्धम शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम कहा और इंद्रिय रूप तेज है चक्षु इंद्रिय तो ये भी द्रव्य हुआ तेज होने से और घट भी द्रव्य है कि नहीं पृथ्वी द्रव्य है पृथ्वीरूप द्रव्य में उसका अंतर्भाव होगा तो ये दो द्रव्य का आपस में जो संबंध होता है उसको कहा जाता है संयोग द्रव्य द्रव्य का आपस में जो संबंध होगा उसे क्या कहा जाता है संयोग संबंध और जाति जातिमान का आपस में संबंध होगा उसको कहा जाएगा समवाय तो घटतत्व तो जाति हैं घट द्रव्य हैं जातिमान है इसलिए घटत्व तो का तो घट के साथ समवाय संबंध हुआ। लेकिन चक्षु इंद्रिय का घट के साथ संयोग संबंध होगा संयोग संबंध होगा ना, क्योंकि दोनों भी द्रव्य हैं और जब चक्षु इंद्रिय का घट के साथ संयोग संबंध हुआ तो एक ज्ञान हुआ घटोयम इत्याक ज्ञान इंद्रिय का जिस विषय के साथ संबंध होता है उस विषय का फिर ज्ञान हो जाता है तो ये घटोयम इस ज्ञान को चक्षु इंद्रिय से उत्पन्न होने के कारण इंद्रिय को कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण तो प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान उसे क्या कहा जाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण है ना प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण उसे ही यथार्थ अनुभव कहेंगे यथार्थानुभव क्यों कहेंगे ये घटवद विशेषक घटत्व प्रकारक है यथार्थ अनुभव का लक्षण इसमें घट रहा है और उसका विषय जो घट है उसे भी प्रत्यक्ष कहा जाएगा अब ये जो चार प्रकार हुए यथार्थ अनुभव के प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेद से इनमें से एक एक का लक्षण बताया जा रहा है तो पहला है यथार्थ अनुभव का प्रकार कौन प्रत्यक्ष उसका लक्षण बताते हैं क्या अच्छा ये जो है हाँ, तो ये जो है अनुभव हुआ चार प्रकार का प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेद से ये चारों प्रमा हैं न यथार्थ अनुभव हैं ये उत्पन्न होता इसलिए कार्य है तो कार्य हैं तो उसका कारण भी रहेगा ना तो उसके कारणों के प्रकार बताए जा रहे हैं तो तत्कर्णम अपि चतुर्विधम चतुर्विधम तो ये तत्कर्णम अपि चतुर्विधम इसमें शब्द से लिया जाएगा प्रमा को जो चार प्रकार की प्रमाए बताई है ना उन चारों प्रकार की प्रमाओं को लेना तत्शब्द से प्रमा कहो या यथार्थ अनुभव कहो तो यथार्थ तेषा करणम तत्कर्णम ऐसा षष्टी तत्पुरुष समास यानी यथार्थ अनुभवानाम तत्शब यथार्थ अनुभव का परामर्शक है तो यथार्थ अनुभव के जो चार प्रकार बताए गए प्रत्यक्ष आदि उनके करण भी चार हैं जैसे अनुभव चार हैं तो चार अनुभव के करण भी चार हैं तेष्याम कोष्ठक में तेष्याम के बाद लिख सकते हैं यथार्थ अनुभवानाम करणम इति तत्करणम कार्थ निकलेगा यथार्थ अनुभवों के करण वे चार प्रकार के हैं यथार्थ अनुभवात भोकरण चार प्रकार के वो चार प्रकार कौन है तो चार प्रकार बताए गए प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द भेदात तो ये यथार्थ अनुभव के ये चार करण हैं तो करण किसको कहते हैं असाधारण कारण को करण कहा जाता है वो आगे आएगा करण का लक्षण सभी कारणों को करण नहीं कहा जाता असाधारण कारण को करण कहा जाएगा तो करण चार प्रकार का है का मतलब असाधारण कारण चार प्रकार के यथार्थ अनुभव का असाधारण कारण चार हैं अलग अलग तो पहला है प्रत्यक्ष अनुभव का नाम भी प्रत्यक्ष और अनुभव के करण का नाम भी प्रत्यक्ष और जो प्रमा का करण बनेगा ना यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम है प्रमा और जो प्रमा का करण होता है उसे कहा जाता है करण उसी को कहा जाता है प्रमाण प्रमाण करण ये पर्यावाचक शब्द है तो वे चार कौन कौन हैं तो प्रत्यक्ष एक प्रमाण हुआ करण कहो या प्रत्यक्ष प्रमा का करण कहो या प्रत्यक्ष प्रमाण कहो प्रत्यक्ष प्रमाण कहते ही है प्रत्यक्ष प्रमा के करण को यानी असाधारण कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है और दूसरा है कर्ण अनुमान वो कहा जाता है अनुमिति रूप जो प्रमा उस अनुमिति रूप प्रमा के करण को कहा जाएगा अनुमिति प्रमा के करण को कहा जाएगा अनुमान प्रमाण अनुमान रूप करण तेषाम करणम तत्करणम इसमें तत शब्द से जब अनुमिति रूप यथार्थ अनुभव को लिया जाएगा तो अनुमिति रूप यथार्थ अनुभव का कारण कौन होगा अनुमान और जब तत्क चतुर्विधम में तत्शब्द से लिया जाएगा उपमिति रूप यथार्थ अनुभव को तो उसका करण कौन होगा उपमान तो तीसरा भेद बताया उपमान जब तत्कणम अपि चतुर्विधम में तत्शब्द से उपमिति रूप यथार्थ अनुभव का ग्रहण करेंगे तो उसके उसका करण होगा उपमान उपमिति रूप यथार्थ अनुभव का करण यानी असाधारण कारण अर्थात प्रमाण उपमान कहलाता है और चौथी प्रमा है शब्द प्रमा और शब्द प्रमा का जो करण है यानी प्रमाण है उसे कहा जाता है शब्द प्रमाण शब्द प्रमा के करण को कहा जाएगा शाब्द शब्द प्रमाण इस प्रकार तत्कर्णम अपनी चतुर्विधम चार प्रकार हुए इनको ध्यान में रखते रक, जाना पीछे पीछे का भी लघु और तर्क संग्रह इनमें से एक वाक्यार्थ भी भूलने लायक नहीं है सब बुद्धि में रहना चाहिए यदि संस्कृत ग्रंथों में संस्कृत के दर्शन ग्रंथों में प्रवेश करना है तो ये जरूरी है अब आगे आ रहा है ये बताया कि यथार्थ अनुभव का करण चार प्रकार का है अब आगे आ रहा है कि यथा वो करण किसको कहते हैं एक करण पद आ गया ना वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम करणम कारणम ऐसा कहा जाता है किसी भी वाक्य के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों को समझना जरूरी होता है वाक्यार्थ का ज्ञान होने पर ही पदार्थ का ज्ञान होगा नहीं तो नहीं होगा पदार्थ अलग है एक एक पद के अर्थ को पदार्थ कहा जाएगा और वाक्यार्थ कहा जाता है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो आपस में संबंध है उसे वाक्यर्थ कहते हैं वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय अन्वय कहते हैं संबंध को वो वाक्यार्थ है वाक्यार्थ तो होता है संसर्ग रूप और पदार्थ तो एक एक पद का अर्थ है तो किसका संसर्ग तो पदार्थों का संसर्ग वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो संसर्ग वो वाक्यार्थ कहलाएगा वाक्यार्थ ज्ञान का मतलग, वाक्यार्थ मतलब वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर संसर्ग ज्ञान यह वाक्यार्थ ज्ञान होगा और पदार्थ ज्ञान होगा एक एक पद के अर्थ का ज्ञान वो पदार्थ ज्ञान होगा उसे वाक्यार्थ नहीं कहेंगे तो वाक्यार्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान की आवश्यकता है पदार्थ ज्ञान कारण है वाक्यार्थ ज्ञान कार्य है वाक्यार्थ तो पदार्थों का संबंध है ना, तो संबंध को समझने के लिए संबंधी को समझना जरूरी होता है ना। संबंधी का ज्ञान हो जाएगा तो संबंध का ज्ञान होगा इसलिए पदार्थों का ज्ञान वाक्यर्थ ज्ञान में कारण माना जाता है तो तत्कर्णम अपि चतुर्विधम एक वाक्य है तत्कर्णम अपि चतुर्विधम एक वाक्य हुआ न और इस वाक्य में प्रयुक्त पद हैं तत्कणम अपि चतुर्विधम और में भी समास है तो दो पद हैं एक तेष्याम करणम ते समास को अलग करके बोलेंगे तो तेष्याम करणम अपि चतुर्विधम तो तेष्याम पदार्थ और करण पदार्थ जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक उन दोनों का आपस में संसर्ग रूप वाक्यार्थ भी समझ में नहीं आएगा जैसे वाक्यार्थ तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान को समझने के लिए तत्पदार्थ को त्व पदार्थ को समझना जरूरी है ना। जिसको तत्पदार्थ त्व पदार्थ का ज्ञान है वही तत्वमसी वाक्यार्थ को समझ पाता है ठीक से ऐसे तेषाम करणम इसमें तेष्याम शब्द का अर्थ और कर्णम शब्द का अर्थ ठीक से जो जानता है उसी को तेषा कर्णम अपि चतुर्विधम इस वाक्यार्थ का ज्ञान होगा तो तेषा शब्द का तो अर्थ मालूम हुआ यथार्थ अनुभव नाम यथार्थ अनुभव चार हैं प्रत्यक्षादि चार यथार्थ अनुभव ये तेषा शब्द का अर्थ हुआ और करण शब्द का अर्थ क्या है ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक उन उनका अन्वय बोध नहीं होगा तेषाश पदार्थ और करण पदार्थ का आपस में संसर्ग बोध नहीं होगा इसलिए करण पदार्थ समझना जरूरी है तो करण पदार्थ को समझाने के लिए उत्तर वाक्य आ रहा है असाधारण कारणम णम एक करण ते तत्कर्णम अपनी चतुर्विधम इस वाक्यस्थ करण पदार्थ को समझाने वाला ये लक्षण वाक्य है करण पदार्थ का लक्षण किया जा रहा है असाधारण कारणम करणम इसे ये करण पदार्थ के लक्षण वाक्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे